एक प्रकार की भक्ति है उसका नाम है वैधी भक्ति इतना जप करना होगा उपवास करना होगा तीर्थ यात्रा करनी होगी इतने उपचारों से पूजा करनी होगी बलिदान देना होगा यह सब वैधी भक्ति है इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः राग भक्ति होती है जब तक राग भक्ति न होगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे उन्हें प्यार करना चाहिए जब संसार बुद्धि बिल्कुल चली जाएगी सोलह आना मन उन्हीं पर लग जाएगा तब वे मिलेंगे परंतु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही होती है स्वतः सिद्ध बचपन से ही बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है जैसे प्रहलाद विधिवादी भक्ति कैसी है जैसे हवा लगने के लिए पंखा झलना हवा के लिए पंखे की ज़रूरत है ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप तप उपवास आदि विधियाँ मानी जाती है परंतु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है तब लोग पंखा रख देते हैं ईश्वर पर अनुराग प्रेम आप आ जाने से जब तब आदि कर्म छूट जाते हैं भगवत प्रेम में मस्त हो जाने से वैध कर्म करने के लिए फिर किसको समय है जब तक उन पर प्यार नहीं होगा तब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति है जब उन पर प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की भक्ति कहलाती है जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही लगी हो तो जो चित्र उस पर पड़ता है वह ज्यों का त्यों उतर जाता है परंतु सादे सीधे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाए एक भी नहीं उतरता शीशे पर से चित्र हटा कि वही ज्यो का सफ़ेद शीशा ईश्वर पर प्रीत हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती विजय महाराज ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे उनके दर्शन करना चाहे तो क्या सिर्फ भक्ति से काम सज जाएगा ही रामपुर हाँ भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं परंतु पक्की भक्ति प्रेमा भक्ति रागा भक्ति चाहिए उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है जैसा बच्चों का माँ पर प्यार माँ के बच्चे पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है इस प्यार इस राग भक्ति के होने पर स्त्री पुत्र और आदमी परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता फिर तो उन पर दया होती है घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमिका ख्याल जागता है जैसे घर देहात में और कलकत्ता है कर्मभूमि कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी विषय बुद्धि का लेस मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते दिया सलाई अगर भींगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वह जलती ही नहीं बीसों दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती है विषयाशक्त मन भीगी दिया सलाई है श्रीमती राधिका ने जब कहा मैं सर्वत्र कृष्ण में देखती हूँ तब सखियाँ बोली कहाँ हम तो उन्हें नहीं देखती तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो श्रीमती बोली सखियों नेत्रों में अनुराग का अंजन लगा लो तभी उन्हें देखोगे विजय से तुम्हारे ब्राह्म समाज ही के भजन में है प्रभो बिना अनुराग के यज्ञ यागादी करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है यह अनुराग यह प्रेम यह सच्ची भक्ति यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं ईश्वर दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता विजय महाराज क्या किया जाए जो ईश्वर दर्शन हो श्री राम कृष्ण चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते कामनी कांचन में पड़ मन मलिन हो गया है उसमें जंग लग गया है सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता मिट्टी साफ कर देने ही से चुंबक खींचता है मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है हे ईश्वर अब ऐसा काम न करूंगा। यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैल धुल जाता है तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सूई को खींच लेता है तब समाधि होती है ईश्वर के दर्शन होते हैं परंतु चेष्टा चाहे जितनी करो बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता उनकी कृपा बिना उनके दर्शन नहीं मिलते और कृपा भी क्या सहज ही होती है अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए मैं करता हूँ इस ज्ञान के रहते ईश्वर दर्शन नहीं होते भंडार में अगर कोई हो और तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीज़ें निकाल दीजिए तो वह यही कहता है है तो वहाँ एक आदमी फिर मैं क्यों जाऊँ जो खुद करता बन बैठा है उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते कृपा होने से दर्शन होते हैं वे ज्ञान सूर्य हैं उनकी एक ही किरण से संसार में यह ज्ञान ज्ञानलोक फैला हुआ है उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विद्याएं सीखते हैं अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुंह के सामने रखें तो दर्शन हो जाए सर्जेंट रात को अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है पर उसका मुँह कोई नहीं देख पाता पर उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है और आपस में सभी एक दूसरे का मुँह देखते हैं यदि कोई सर्जेंट को देखना चाहे तो उससे विनती करें, कहे साहब जरा लालटेन अपने मुँह के सामने लगाइए आपको एक नज़र देख लूँ ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए मैं आपके दर्शन करूँगा घर में यदि दीपक न जले तो वह दरिद्र का चिन्ह है हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्म मई का श्रीमुख देखो विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं श्री राम कृष्ण के सामने पियेंगे दवा पानी में मिलाकर पी जाती है श्री राम ने अपनी पानी मंगवाया श्री राम कृष्ण कृपा सिंधु हैं विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आप आने में असमर्थ हैं इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं इस बार बलराम को भेजा था किराया बलराम देंगे विजय बलराम के साथ आए हैं शाम के समय विजय नवकुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर उतार देंगे मास्टर भी साथ हो गए नौ बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट पर लगाई गई जब ये लोग उतरकर बाग बाजार में बलराम के मकान के निकट पहुंचे तब चाँदनी फैलने लगी थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है ठंडी का मौसम है थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है हृदय में श्री राम कृष्ण की आनंद मूर्ति का चिंतन तथा उनके अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए विजय बलराम मास्टर आदि अपने अपने घर पहुँचे